स्थिति प्रकरण नौवासर्ग भृगु ऋषि के समीप में स्थित मृत प्राय शुक्र शरीर के पतन और सुखने का वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री रामचंद्र जी इस प्रकार पिता किया के आगे मनोराज्यों से कल्पना कर रहे श्री शुक्राचार्य का अनेक वर्ष का लंबा समय बीत गया इसके अनंतर अधिक समय बीतने के कारण वायु और धूप से जर्जरित हुआ शुक्राचार्य का शरीर जिसकी जड़ कट गई हो ऐसे वृक्ष के तुल्य पृथ्वी पर गिर पड़ा किंतु चंचल शरीर वाले मन ने तो पुनः पुनः अपने से संकल्पित स्वर्गमन आदि आदि विचित्र धाराओं में जैसे अत्यंत विचित्र वनश्रेणियों में मृग भ्रमण करता है वैसे ही भ्रमण किया उसके मन को जिसने विविध भोगों की कल्पनाओं से भ्रमण किया जन्म मरण परंपराओं की कल्पना से चक्र में रखे हुए की तरह व्याकुलता पूर्वक चारों ओर ऊपर नीचे चक्र काटा समंगा नदी के तट पर विश्रांति मिली शुक्राचार्य अपने शरीर की कुछ भी परवाह न कर अनंत वृत्तांतों से भरी हुई मन की कल्पना मात्र होने के कारण अत्यंत कोमल तथा यह सत्य है इस भ्रांतिवश पूर्व देह के विस्मरण से अत्यंत दृढ़ उस संसार दशा का अनुभव करते रहे उस धीमान का मंदरा चल के शिखर परस्तीत वह स्थूल शरीर ताप की अधिकता से सूखकर बाहर केवल चरम रहा और भीतर केवल हड्डी ही उसमें रह गई वह शरीर अभिमान दुख के क्षय से प्राप्त आनंद के कारण शरीर के छिद्रो में बह रहे वायु से बांस के छिद्रो में बह रहे वायु की वेणु ध्वनि के तुल्य सितकारों से हुई काकली से यानी मीठी महीन तान से देह की ऐसी गति होती है जो देह की चेष्टाओं को मानो गाता था वह शरीर संसार भूमियों में भोगाशा भोगा रूपी गड्ढे में पूर्वोक्त रीति से गिरे हुए बेचारे मन का सफेद मेघों के सदृश सफेद दंत पंक्ति से मानो उपहास करता था वह शरीर मुखमंडल रूपी अरण्य में पुराने अंधे कुओं के तुल्य नाक आंख मोह आदि के गड्ढों की शोभा से जगत की स्वाभाविक असद्रूपताको यानी शून्यता को, को विवेकी पुरुषों के चर्म चक्षुओं के सामने दर्शाता हुआ सा स्थित था पहले सूर्य संताप से तपाया गया, ताप से तपने के बाद वर्षा ऋतु की मुसलाधार पूर्व पूर्व शरीरों की परंपरा के स्मरण से उत्पन्न हुए दुख से या आनंद से बढ़ने वाले बाष्प को छोड़ता था चंडालीन के यानी तेज आंधी के बिलास से वन भूमियों में इधर उधर लुढ़कता था और वर्षा ऋतु के आने पर वृष्टि की धाराओं के निपात से ताडित होता था पर्वत की नदी के तट पर वर्षा ऋतु के झरने से झरने के तुल्य गेरू आदि धातुओं के रंग से रंगा गया था आंधी से उड़ी हुई धूली से जो पाप के सदृश वह सना था सूखे काट के समान वह चंचल था वायु बहने पर आकाश में भांजने से उत्पन्न हुआ तलवार शब्द करता था तेज वायु की साय साय से भरे हुए वन में मानो वह तपस्या करता था वह शुक्राचार्य का शरीर टेढ़ा हो गया था उसके आंत रूपी तंतु सूख गए थे वह प्राणियों को डराने वाली भीषण ध्वनि करता था वह अलक्ष्मी के तुल्य था आहार से शून्य था अतएव उसके पेट में केवल चमड़ा ही बचा बच गया था उस पवित्र आश्रम में राग द्वेश की कहीं गंध भी न थी और महर्षि भृगुजी महातपस्वी थे अतएव शुक्राचार्य के शरीर को मांसाहारी पशु पक्षियों ने नहीं खाया शुक्राचार्य का चित्त जिसने की यम और नियमों से अपने शरीर यष्टि को क्रूश बना डाला था तपस्या करता था और उनका वह पूर्व शरीर जिसके रुधिर को वायु ने सुखा दिया था बड़ी बड़ी शिलाओं पर चिरकाल तक बराबर लुढकता था, लुढकता रहा समाप्त। स्थिति प्रकरण दसवासर्ग पुत्र का शरीर देखने से भ्रगुजी का काल के प्रति क्रोध तथा काल का आत्मविद्या से भ्रगुजी को बोधित करना श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री रामचंद्र जी तदनंतर देवताओं के हजार वर्ष बीतने पर भगवान भ्रगुजी भगवान का साक्षात्कार कराने वाली समाधि से उठे उन्होंने विनय से अवनत सैकड़ों सदगुणों के आकार मूर्तिमान पुण्य के सदृश पुत्र श्री शुक्र को अपने आगे नहीं देखा किंतु उन्होंने पुत्र के बदले अपने आगे देहधारी दुर्भाग्य के सदृश तथा मूर्तिमान दारिद्र्य के तुल्य शुक्राचार्य का केवल महान देह पंजर यानी शव देखा धूप से उसका शरीर सूखकर कर काटा हो गया था उसके चमड़े के छेदों में तीतर फुदक रहे थे उधर उधर रूपी गुहा की जिसकी आंतें सूख गई थी छाया में मेढक आराम कर रहे थे आँखों, से आँखों के में नए नए कीड़े सटे थे बच्चे देने से उनकी संख्या कहीं अधिक बढ़ गई थी और पसली रूपी पिंजरे में के के मकड़ियों दल के दल गुंधे थे। वह कंकाल वर्षा की धाराओं से धोई हुई आंतड़ी अंत, से और खूब सुखी हुई हड्डियों की माला से भला और बुरा फल देने वाली पूर्व की भोग वासना का अनुकरण करता था एवं सफेद चिकने तथा चंद्रमा के समान प्रकाशमान सिर रूपी घड़े से कर, कपूर से लिप्त शिवलिंग के, के सिर की शोभा का अनुकरण करता था। वह सीधी गर्दन से जिसकी नशे सूख गई थी एकमात्र हड्डी शेष रह गई थी एवं जो वासना से व्याप्त आत्मा का अनुसरण सा कर रही थी अपने आकार को ऊंचा कर रहा था वह कमल की जड़ के तुल्य सफेद नासिका के अग्रभाग की छोटी हड्डी से जिसका की धाराओं से मांस गिर गया था मुंह में सीमा जानने के लिए गाड़े हुए पत्थर आदि के आकार को धारण करता था वह कंकाल ऊंची गर्दन से जिसने उसके मुंह को ऊंचा किया था मानो आकाश में उठे हुए प्राण पखेरुओं पके, को देख रहा था दीर्घ परलोक मार्ग में परिश्रम से उसके भयत, उसे भय था अतए व फूल आ, फूल कर दुगने हुए आठ अंगों से जांग घुटनों और आ, से आठ दिशाओं के करता बाहूदंड भाव यह कि उसने पृथक होकर वह भागना चाहता था अत्यंत रिक्त सूखे हुए एवं चमड़ा ही जिसमें शेष है ऐसे उधर से अज्ञानी के हृदय की शून्यता को मानो वह दर्शा रहा था अपने दुख रूपी हाथी के बंधन स्तंभ के तुल्य उस सुखे हुए कंकाल को देख कर पुर्वापर का विचार न करते हुए, खड़े हुए तदनंतर पुत्र के कंकाल को देखते ही भृगु के मन में तुरंत यह वितर्क उत्पन्न हुआ कि क्या मेरे लड़के के प्राण पखेरु चिरकाल से उड़ गए हैं अवश्य वस्तु का विचार कर रहे महर्षि भ्रगु को पुत्र को मरा देख कर तुरंत काल के प्रति बड़ा गुस्सा आया हे क्रूर काल अकाल में ही तुमने मेरे पुत्र को क्यों मारा यो हुए भगवान भ्रगु काल को शाप देने के लिए तैयार हुए मुनिजी के शाप देने के लिए उद्यत होने पर लोगों को कवलित करने वाला रूप रहित भी यह काल आदि भौतिक शरीर धारण कर मुनिजी के पास आया उसकी शोभा अद्भुत थी उसके हाथ में खड़ग और पाश था वह कुंडलों से विभूषित था और कवच पहने था प्रत्येक ओर उसकी छह भुजाए यानी बारह मास रूपी बारह भुजाए थी छह रुतरूपी मुख थे अपनी बड़ी भारी किंकरों की सेना से वह घिरा था उस समय उसके शरीर से उत्पन्न हुई और चारों ओर फैल, फैल रही ज्वालाओं से फुले, फुले हुए पलाश के वृक्षों से पूर्ण पर्वत की शोभा को आकाश धारण करता था उसके हाथ में स्थित त्रिशूल की शिखरों त्रिश त्रिश से बाहर निकल रही अग्नि की ज्वालाओं से जो सुवर्ण के कुंडलों की तुल्य प्रतीत होती थी दसों दिशाएं सुशोभित हुई उसकी तेज श्वास वायु से छिन्न भिन्न शिखर वाले हुए पर्वत झूले झूले में बैठे हुए की तरह इधर उधर झूलते और चक्कर काटकर गिर पड़ते थे उसके तलवार के मंडल की चमक से काला हुआ सूर्य का प्रतिबिंब प्रलय काल में जले हुए जगत के धुएं से व्याकुल हुआ सा मालूम पड़ता था हे महाबाहो श्री रामचंद्र जी वह काल कुपित हुए भ्रुगु जी के पास आकर प्रलय काल में क्षुब्ध हुए समुद्र के तुल्य गंभीर स्वर से शांतिपूर्वक उनसे बोला हे मुनिजी लोक की मर्यादा को जानने वाले एवं पूर्वापर व्यवहारों को देखे हुए उत्तम लोक दूसरे दूसरे से अपराध होने पर भी मोह को प्राप्त नहीं होते अपराध रूप हेतु के न रहने पर तो कहना ही क्या है भगवान आप महातपस्वी ब्राह्मण है हम नियम का पालन करने वाले हैं, हे है साधो आप पूज्य हैं, इसीलिए हम आपकी पूजा करते हैं शाप के भय आदि से उत्पन्न हुई इच्छा से हम आपकी पूजा नहीं करते हे बुद्धि रहित मुनि जी, आप तप का नाश न कीजिए जो मैं प्रलय काल रूपी महाअग्नियो से भी नहीं जलाया गया उसको आप अपने शाप से क्या जलाएंगे हमने संसार की पंक्तियों की पंक्तियां निगल डाली हैं, करोड़ों रुद्र चबा डाले हैं, एक नहीं हजारों विष्णुओं को ग्रस डाला है हे मुनि जी, किस विषय में हम समर्थ नहीं है उस जरा उदाहरण रूप से उपस्थित तो कीजिए हे ब्रह्म हम लोग भोक्ता हैं और आप लोग हमारे भोजन हैं, यह स्वाभाविक मर्यादा है इच्छा द्वेष आदि किसी अन्य निमित्त से हम लोगों का यह भोग्य भोक्तृत्व व्यवहार नहीं है अग्नि अपने आप ऊपर की ओर चलती है और जल स्वभावतः नीचे की ओर बहता है भोजन स्वभावतः भोक्ता के पास आता है और विनाश काल भी जितने जन्य पदार्थ हैं, उनके पास स्वभावतः आता है यह मूर्ता मूर्त जगत परमात्मा रूप मेरा यो भोज्य रूप से ही अपने में कल्पित रूप है क्योंकि परमात्मा अपने में स्वयं ही जगत रूप से विकास को प्राप्त होता है अतः स्वयं ही इसका उपसंहार करता है यह भावार्थ है कलंक रहित दृष्टि से यानी परमार्थ दृष्टि से न तो यह कोई करता है और न कोई भुगता है किंतु कलंक युक्त दृष्टि से यानी कर्म कांडियों की दृष्टि से यहाँ पर बहुत से करता है हे ब्रह्म कर्तृत्व और अकर्तृत्व असम्यग दृष्टि पुरुष से केवल कल्पित है आपको तो तत्व साक्षात्कार हो चुका है आपकी दृष्टि में कर्तृत्व और अकर्तृत्व है ही नहीं विविध रंग फूलों की तरह इन भुवनों में प्राणी स्वयं आते हैं और जा, जाते हैं इस विषय में कर्ता आदि शब्दों से काल ही व्यकित होता है जैसे जल प्रति में प्रतिबिंबित चंद्रमा के चलन में चलन में कर्तुता और अकर्तुता परमार्थ दृष्टि से उसका अभाव होने के कारण सत्य नहीं है और व्यवहार दृष्टि से संवाद होने के कारण वे असत्य भी नहीं है वैसे ही सृष्टियों में काल रूप परमात्मा के कर्तृत्व और अकर्तृत्व परमार्थ दृष्टि से सृष्टि का अभाव होने से सत्य नहीं है और व्यवहार दृष्टि से असत्य भी नहीं है <lkst concepts> जैसे दूषित दृष्टि वाला पुरुष रस्सी में सर्पत्व की भा कल्पना करता है वैसे ही मन की मन ने मिथ्या भ्रम में कर्तृत्व और अकर्तृत्व रूप कल्पना कर रखी है जी, पूर्वोक्त रीति से मेरे अपराध का संभव न होने से आप व्याकुल होकर कोप न कीजिए आपत्तियों का ऐसा ही क्रम है जो जैसा है वह वैसा होकर ही रहेगा इसे आप सत्य समझिए हे पूज्य भ्रांति से कल्पित ख्याति पूजा आदि में अनुराग रखने वाले हम लोग नहीं हैं और न अभिमान के ही वशीभूत हैं। आपके समीप में हमारा आगमन भी आपके क्रोध के भय से नहीं हुआ है किंतु तपस्वियों का सम्मान करना चाहिए इस नियम के कारण ही हुआ है हुआ है। तात हम स्वयं भी अपने वश में नहीं है केवल नियति के वश में स्थित है सब प्राध्य पुरुष जगत की मर्यादा के पालक ईश्वर की इच्छा रूप महानीयति के बल से आंतर प्रकृत व्यवहार इच्छा रूप नियति का अनुवर्तन करते हैं। अभिमान रूप महातम का अनुवर्तन नहीं करते व्यवहार चतुर पुरुषों को अपनी अपनी उचित मर्यादा का अवश्य पालन करना चाहिए आप तमोवृत्ति का अवलंबन करके कदापि उसका नाश न कीजिए आपकी वह ज्ञानमयी दृष्टि कहाँ वह महत्व कहाँ वह धैर्य कहाँ सब प्राज्ञ पुरुषों के परिचित मार्ग में भी आप अंधे की नाई क्यों मोह में पड़े हैं हे मुनिजी अपने कर्म के फल की परिणाम रूप दशा का विचार न करके हे सर्वज्ञ मूर्ख की नाई आप मुझे व्यर्थ साप देना चाहते हैं है मुनिजी आप क्या नहीं जानते हैं कि यहाँ पर सब प्राणियों के दो प्रकार के शरीर होते हैं उनमें से एक स्थूल शरीर है और दूसरा मन नाम, मन नाम नामक सुक्ष्म शरीर है उनमें से देह अत्यंत जड़ और थोड़े से भी निमित्त से नष्ट होने वाला है एवं मन मोक्ष तक स्थिर रहने वाला और प्रातिभासिक है वह आपका मन रूप सूक्ष्म शरीर क्रोध आदि से पीड़ित हो रहा है शिरो मनी जैसे अभिमान से कुछ कर रहे चतुर सारथी द्वारा रथ चलाया जाता है वैसे ही अभिमान से इस प्रकार का विशेष रूप, रूप जो नहीं कहा जा सकता ऐसे अभ्यंतर व्यवहार को अभ्यंतर व्यापार को कर रहे मन द्वारा यह शरीर चलाया जाता है जैसे बच्चा कच्चे मिट्टी के खिलौने को जो विद्यमान नहीं है बनाता है और पहले से बने हुए का नाश करता है वैसे ही यह मन असत यानी अविद्यमान देह का संकल्प करता है और पूर्व विद्यमान देह का नाश करता है इस लोक में चित्त ही पुरुष है उसका किया हुआ ही कृत कहा जाता है वह चित्त असत संकल्प रूप कल्पना से बद्ध है कल्पना का विनाश होने पर विमुक्त हो जाता है मन की देह कल्पना इस प्रकार है यह देह है इसमें स्थित यह अंग है यह सीर है यह विविध विकारों से वह मन ही इन रूपों में कहा जाता है मन ही पूर्व जीव से अन्य जीव की संज्ञा वाला होता है उसके बाद मन से संकल्पित अर्थ में निश्चय होने से मन बुद्धि होता है मन ही अभिमान करने के कारण अहंकार होता है इस प्रकार मन स्वयं ही नानात्व को प्राप्त होता है मन देह की वासना से अन्य या अपने पार्थिव शरीरों को जो कि विद्यमान नहीं है इच्छा से देखता है यदि मन सत्य तत्व का साक्षात्कार करता है तो उस समय असत्य शरीर भावना का त्याग कर परम निवृत्ति को प्राप्त होता है आपकी समाधि में स्थित होने पर आपके पुत्र का मन अपने मनोरथ के मार्ग से बहुत दूर चला गया वह इस भार्गव शरीर का मंदरा चल की कंदरा में त्याग कर स्वर्ग में ऐसे चला गया जैसे कि घोसले से उड़ा हुआ पक्षी आकाश में जाता है, है मुनिजी वहाँ पर मंदराचल की नुकुंजों में पारिजात वृक्षों के तले नंदनवन के उद्यानों में और लोकपालों के नगरों में महातेजस्वी आपके पुत्र ने आठ चौकड़ी तक विश्वाची नामक अप्सराओं का ऐसे सेवन किया ऐसे सेवन किया जैसे भ्रमण पद्मिनी का सेवन करते हैं तीव्र वेग से उत्पन्न अपनीम कल्पना से कल्पित पुण्य क्षय रात्रि के कुहरे की तरह प्राप्त होने पर उसके पुष्पों की शिरोमालाएं मलान हो गयी अंक के अवयवों का उल्लास धीमा पड़ गया वह काल से पके हुए फल की नाई उस अब्सरा के साथ स्वर्ग से गिरा उस दिव्य शरीर का आकाश में ही परित्याग कर वह भूताकाश में आया तदुपरांत पृथ्वी में उत्पन्न हुआ पहले वह दशारण देश में ब्राह्मण हुआ तदनंतर कोसल देश में वह राजा हुआ उसके बाद महाटवी में वह धीवर हुआ धीवर योनी के वह गंगा जी के तट पर हंस हुआ तदनंतर सूर्य वंश में देश का राजा हुआ सौर शाल्व देश में दूसरों को उपदेश देने वाला मंत्र सिद्ध हुआ एक कल्पतक वह सुंदर विद्याधर हुआ तदनंतर वह सुंदर बुद्धिमान मुनिपुत्र वासुदेव इस नाम से प्रसिद्ध समंगा नामक नदी के तट पर स्थित रहा वासनावश और भी और भी विचित्र और विषम अन्य विषम अनान्य योनियों में आपका पुत्र भ्रमण करता रहा फिर भिंध्य पर्वत में वह किरात हुआ तदनंतर कईकट नगर में किरात हुआ किरात योनि के बाद सौवीर देश में वह सामंत राजा हुआ उस योनी में किए गए पापों से उसे तिरवर आदि अनेक जन्म भोगने पड़े सामंत होने के बाद त्रिगर्त देश में गधा हुआ किरात देश में बांस की कोठी हुआ चीन के जंगल में हरिण हुआ फिर ताड़ के वृक्ष में सांप हुआ तमाल के वृक्ष में मृग हुआ हे मुनिजी आपके इस पुत्र ने मंत्र वित्ताओं में सर्वश्रेष्ठ होकर विद्याधर नगर में पहुंचाने वाली विद्या का पहले जप किया था इसीलिए हे ब्राह्मण यह आकाश में श्रेष्ठ विद्याधर हुआ जो कि हार केयूर आदि भूषणों से एवं विविध लीलाओं से स्त्रियों को आह्लाद देने वाला हुआ दूसरे कामदेव की नाई नाई का रूपी नलिनियों को प्रकाशित करने वाला विद्याधरियों का अत्यंत प्रिय एवं गंधर्व नगर का भूषण हुआ कल्प रूपी अवधि को प्राप्त कर प्रलय काल की एक साथ उदित हुए बारह आदित्यो की ज्योति में जैसा पतंगा अग्नि में भस्मता को प्राप्त होता है वैसे ही वह भस्मशेष हो गया तदनंतर जैसे घोसले से रहित चिड़िया आकाश में घूमती है वैसे ही उसकी वासना जगन निर्माण रहित विशाल आकाश में घूमती थी तदनंतर समय पाकर विचित्र विचित्र विविध कर्म करने वाले संसार की सृष्टि के आरंभ से युक्त ब्रह्मा का प्रात काल होने पर हे मुनि जी आपके पुत्र की वह वासना वायु से परिचालित होकर सत्ययुग में ब्राह्मणता को प्राप्त होकर इस भूमंडल में उत्पन्न हुई हे मुनि जी, वह ब्राह्मण का कुमार वासुदेव नाम से उत्पन्न हुआ विद्वान लोगों के बीच में उसके समस्त वेदों का अध्ययन किया, उसने समस्त वेदों का अध्ययन किया हे महामुनि एक कल्पतक विद्याधर होकर वह आपका पुत्र इस समय समंगा नदी के किनारे बैठकर तप करता है मुनि वह जिस जगत में विविध विषयों की वासनाओं के अनुवर्तन से खैर और करोंदे के काटो से भीषण पर्वत की गुफाओं की तुल्य विभिन्न गर्भाशयों में तथा घनी लता और झाड़ियों से अत्यंत व्याप्त वनस्थलियों में भी भटका दसवासर्ग समाप्त स्थिति प्रकरण सर्ग महर्षि भृगु के योग दृष्टि से भली भांति पुत्र वृत्तांत प्रदर्शन से तथा काल के संवाद से जगत की स्थिति मन का खेल है यह वर्णन काल ने कहा हे मुनि जी समंगा नदी के तट पर जहाँ बड़ी बड़ी तरंगों की पंक्तियों की गंभीर ध्वनियों से वायु प्रतिध्वनित होते हैं आपका पुत्र तपस्या कर रहा है उसने जटाधारण कर रखी है रुद्राक्ष की महानाओ के कंकन पहन रखे हैं और सब इंद्रियों के अपने अपने विषयों में भ्रमण को रोक दिया है इस प्रकार की गतिविधि से युक्त वह 800 वर्षों से वहाँ पर अटल तपस्या में स्थित है मुनिजी यदि आप पुत्र चरित्र रूप पुत्र के मनोभ्रम को जो स्वप्न की तुल्य है देखना चाहते हैं, तो योग दृष्टि को भली भांति खोल शीघ्र उसे देखिए श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स जगतों की एकमात्र अधिपति सर्वत्र समदृष्टि काल के एकमात्री पर महर्षि ने योग दृष्टि से पुत्र के चरित्र का ध्यान किया उन्होंने ध्यान वश एक क्षण में बुद्धि रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित पुत्र के वृत्तांत को आदि से लेकर हंत तक संपूर्ण देख लिया फिर समा नदी के तट से आकर मंदरा चल के शिखर पर काल के आगे स्थित अपने स्वस्थ शरीर में भ्रगु ने प्रवेश किया आश्चर्य से विकसित सुंदर दृष्टि से राग द्वेष शून्य काल को देखकर पुत्र के प्रति राग रहित हुए मुनि जी ने यह वचन कहा हे भगवान हे भूत और भविष्य के अधिपति हम लोगों का चित्त स्नेह आदि से मलिन है इसीलिए हम लोग अज्ञानी है हे देव आप जैसे त्रिकाल पुरुषों की ही बुद्धि भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को साफ साफ देखती है तरह तरह के विकारों से भरी हुई और असत्य स्वरूप वाली यह जगत स्थिति सत्य सी प्रतीत होती हुई विद्वानों को भी भ्रम युक्त करती है हे देव, इस मनोवृत्ति का जो स्वरूप आपके अंदर रहता है और इंद्रजाल की तुल्य माया और मोह की सृष्टि करता है उसे आप ही जानते हैं भगवान मेरे इस पुत्र की महाकल्पत मृत्यु नहीं है ऐसा मुझे ज्ञात था इसीलिए उसे मृत देखकर मुझे यह व्यामोह हुआ है हे देव मेरे पुत्र की आयु अभी क्षीण नहीं हुई है फिर भी काल उसे ले गया इस प्रकार मेरी तुच्छ इच्छा भगवद् से उत्पन्न हुई हे विभो यद्यपि हम लोग संसार की गति को भली भांति जान चुके हैं तथापि भगवद् भगवदिच्छावश हम आपत्तियों और संपत्तियों के हर्ष और क्रोध के वशीभूत होते हैं भगवन अपकार या अनुचित कार्य करने वाले व्यक्ति पर क्रोध करना चाहिए और उचित कर्मकारी कर्म पर प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिए इस प्रकार का नियम संसार में चिरकाल से चला आ रहा है इसीलिए मैंने आपके प्रति क्रोध किया है जब तक यह अवश्य करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए यो इष्ट और अनिष्ट साधनों का फल सत्य है ऐसी प्रती रहती है तभी तक जगत की भ्रांति है जगत गुरु इस समय उस भ्रांति का तत्व ज्ञान से त्याग हो चुका है इसीलिए क्रोध और प्रसन्नता करना चाहिए यह नियम भी हेय हो गया है इस समय आप पर क्रोध करना अनुचित ही है भगवान केवल आपके एकमात्र नियम परिपालन रूप कार्य का विचार कर विचार न कर यानी आप केवल नियम का परिपालन करते हैं किसी के प्रति राग द्वेष से किसी का हनन नहीं करते इसका विचार न कर जब जब हम आपके लिए क्रुद्ध हुए तब हम ही आपके दंडनीय हो गए हैं। हे देवाधिदेव, आपने इस समय मुझे मेरे पुत्र के चरित्र का स्मरण कराया है इस कारण समा नदी के तीर पर योग दृष्टि से मैंने अपने पुत्र को देखा है इस जगत में मन ही भौतिक शरीर की कल्पना करता है इसलिए सर्वत्र जाने वाले मन ही प्राणियों के स्थल और सूक्ष्म शरीर है। मन से इस जगत की भावना होती है इस तरह विनयपूर्ण वार्तालाप से एवं अपने द्वारा उपदिष्ट सूक्ष्म तत्व के ग्रहण से काल संतुष्ट हुए थे अतएव उनकी उक्त की प्रशंसा करते हुए काल ने कहा ब्रह्म आपने मन ही शरीर है ऐसा जो कहा है वह बहुत ठीक कहा है क्योंकि जैसे तो कुम्हार घड़े को बनाता है वैसे ही मन संकल्प से देह का निर्माण करता है जैसे बालक अज्ञानवश अविद्यमान वेताल की कल्पना करता है वैसे ही मन संकल्प से पूर्व में नहीं बनाए गए आकार का क्षण भर में निर्माण करता है और पूर्वकृत आकार का क्षण भर में विनाश करता है देखी ना भ्रम स्वप्न मिथ्या ज्ञान आदि से भासुर तथा गंधर्व नगर के तुल्य आकार वाली शक्तियां मन में ही मन में देखी गई हैं। हे महा मुनिजी इस स्थूल दृष्टि की अवस्था का अवलंबन कर पुरुष के मन रूप से सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दो देह हैं ऐसा कहा जाता है हे मुनिजी एकमात्र मनन से बने हुए ही ये तीनों जगत है क्योंकि ये मन के सदृश ही न सत है और न असत है यानी मन के सदृश ही सत्व और असत्व से अनिर्वचनीय रूप से बड़े आटो के साथ उदित है ये मन से अतिरिक्त नहीं है जैसे अज्ञान आकाश में जे द्विचंद्रता का उदय होता है वैसे ही चित्त रूप देह की अवयवभूत लता के तुल्य फैल रही बड़ी चड़ी भेद वासना से यह जगत भेद उदित हुआ है भेद वासना से पदार्थ समूह को देख रहा मन सब जगह घट गर्त वस्त्र आदि को भिन्न भिन्न देखता है मैं दुबला पतला हूँ मैं बड़ा दुखी हूँ मैं मूर्ख हूँ इन भावनाओं की तरह इन भावनाओं की तथा इनसे अतिरिक्त अन, अनान्य अनेक भावनाओं की भावना कर रहा मन अपने ही विकल्प से आविर्भूत हुई संसारिता को प्राप्त होता है मनन मेरा बनावटी बनावटी रूप रूप है कारण कि यह मैं मन ही इस प्रकार बनावटी रूप के परित्याग से चित्त शांत सनातन ब्रह्म ही है कृत्रिम मनन रूप का त्याग करने पर अकृत्रिम स्वरूप स्थिति स्वयं अर्थतः प्राप्त है यह तात्पर्य है जैसे फैली हुई अनेक लहरों से भरपूर उन अनेक बड़े बड़े कल्लो से शोभित होने वाले तथा दूरगमन रूप स्पंदन होने के कारण स्पंदन रहित विशाल समुद्र में जो जलमय सम स्वच्छ शुद्ध स्वादु शीतल अविनाशी विस्तार युक्त महामहिमाशाली और प्रत्यक्ष है छोटी तरंग अपने स्वभाव के अनुसार अपने स्वरूप की भावना करती हुई अपने विकल्प से मई छोटी हूँ ऐसी भावना करती है बड़ी तरंग अपने स्वभाव से अपने स्वरूप की भावना करती हुई अपने विकल्प से मैं बड़ी हूँ ऐसी भावना करती है छोटी तरंग पाताल की भावना करती हुई मेरा मेरा स्वरूप परिभ्रष्ट हो रहा है यो पतन के भय से अपनी उक्त भावना वश तट भूमि को प्राप्त होती है उत्पन्न होकर थोड़े समय के बाद मैं भोग्य योग्य मैं भोग योग्य जन्म को प्राप्त हुई हूँ हु। ऐसा अभिमान करती हुई भाग्यवश पर्वत की नाई उज्जवल मनियो की किरणों से विभूषित होकर दीप्त कांति से शोभा पाती है मैं भूषित हु यो समझकर कर प्रसन्न होती है यह अर्थ है चंद्रमा के प्रतिबिंब में उपाधि रूप से स्थित होकर उक्त तरंग अपने को शीतल समझती है तटवर्ती पर्वत की वनाग्नि के प्रतिबिंब से युक्त वह जलते हुए स्वरूप वाली होकर मैं जल गई हूँ यो समझकर भयभीत हो होती है और मौन धारण कर कांपती का समुद्र के तटवर्ती पर्वत के तटों के परों के तुल्य वन वृक्ष जिसमे प्रतिबिंबित है ऐसी वह तरंग राज्य प्राप्ति रूप फल वाले कार्याम्बर से मैं कृतार्थ हूँ यो सुशोभित होती है अपने स्वरूप में घुस रहे चंचल वायु से खूब तहस नहस व चंचल शरीर वाली वह तरंग में टुकड़े टुकड़े हो गई हूँ जो रोती हुई सी ध्वनि युक्त होती है जल समूह रूप सागर से वे तरंगे पृथक नहीं हैं। इनका तो सन्मय और न असन्मय कोई एक रूप है और न नस्व दीर्घ आदि गुण उनमें हैं और न उन गुणों में तरंगे ही है। तरंगे ही हैं। समुद्र में स्थित नहीं, नहीं है ऐसा जो कहा गया है वह ठीक नहीं है क्योंकि अधिष्ठान रूप से समुद्र में उनकी सत्ता है विवर्त रूप से तो प्रतियोगी की सिद्धि न होने से ही उनके अभाव की सिद्धि नहीं होती तब वे तरंगे क्या हैं? इस शंका पर कहते हैं कि केवल अपने स्वभाव में स्थित संकल्प से कल्प ली गई है यानी भेद से कल्पित है ये तरंगे नष्ट होकर फिर उत्पन्न होती है उत्पन्न होकर उत्पन्न हो होकर हो हो फिर फिर समुद्र में नष्ट होती है परस्पर के सम्मेलन से अत्यंत भेद को प्राप्त नहीं होती है एकमात्र जलमय और निर्विकार ही हैं। वैसे ही इस सर्वव्यापक ज्योति स्वरूप शुद्ध निर्विकार एकमात्र निरंकुश ब्रूहण स्वभाव वाले अतएव वा ब्रह्म शब्द से पुकारे जाने वाले परिपूर्ण रूप सर्वशक्ति संपन्न, जन्म नाश शून्य परम तत्व में आश्चर्य पूर्ण विचित्र जन्म मरण और व्यापारों से चंचल जगत जो उससे पृथक नहीं है पृथक के तुल्य स्थित है विविध विचित्र शक्ति वाला ब्रह्म ही अपने शरीर में भिन्नता को प्राप्त होता है जैसे जल में अनेक लहरें वृद्धि को प्राप्त होती है वैसे ही ब्रह्म में ब्रह्म ही जगत रूप से वृद्धि को प्राप्त हुआ है स्त्री पुरुष और नपुंसक रूप से ब्रह्म ही परिवर्तित होता है ब्रह्म से भिन्न जगत नाम की न तो कोई कल्पना कभी थी न है और न होगी जगत का ब्रह्म से रत्ती भर भी भेद नहीं है यह सब ब्रह्म ही है जगत एकमात्र ब्रह्म ही है ऐसी भावना प्रयत्न पूर्वक कीजिए और सबका परित्याग कीजिए नाना रूप वाली होने पर भी एक रूप वाली अपने सैकड़ों विकृत रूप धारण करने वाली होने पर भी सदा सर्वत्र एक रूप वाली सत्ता पदार्थों में अधिष्ठान रूप से विद्यमान है भास के चित्त को प्राप्त होने पर उससे व्याप्त अहंकार को ही आत्म रूप से तथा उसके अतिरिक्त को अनात्म रूप से मान रहा मन अनाध्यात्मिक जड़ है और आध्यात्मिक अजड़ है ऐसा भेद करता है यह चित की भेदवासना रूपिणी शक्ति यदि अधिष्ठान सन्मात्र से अतिरिक्त मानी जाए तो मिथ्या हो जाएगी इसलिए वह आत्मा का स्वरूप ही है इसीलिए सत्ता की एक एकरसता की हानि नहीं है हे निष्पाप मुनिजी इससे सिद्ध हुआ कि जैसे पूर्ण सागर ही भांति भांति की लहरों आवर्तों और बुद्धों से विकसित होता है वैसे ही ब्रह्म ही ब्रह्म विशाल आकार वाले इस जगत रूप से विकसित होता है। जैसे समुद्र, में, समुद्र के जल में समुद्र का जल विविध प्रकार की गतिविधियों से अपने आप भेद को प्राप्त करता है वैसे ही आत्मा में आत्मा ही अपने आप ही नाना प्रकार के विचरणों से नानत्व यानी भेद को धारण करता है जैसे विविध आकार प्रकार की लहरें जल से भिन्न नहीं है वैसे ही ये समस्त कल्पनाएं परमात्मा से भिन्न नहीं है जैसे एक बीज में शाखा फूल लता पत्ते फल कली की स्थिति है वैसे ही परमात्मा में सदा सर्वशक्ति विद्यमान है जैसे तेज धूप में विचित्र वर्णता दिखाई देती है वैसे ही परमात्मा में सतसनमयी विचित्र शक्तिता है जैसे एक रंग के मेघ से रंग बिरंग के इंद्रधनुष की उत्पत्ति होती है वैसे ही विचित्रता रहित कल्याणमय परमात्मा से विचित्र रूप वाली यह जगत स्थिति उत्पन्न होती है जैसे चेतन मकड़ी से अचेतन मकड़ी के जाले की उत्पत्ति होती है वैसे और जैसे चेतन पुरुष से स्वप्न के रथ आदि उदित होते हैं, वैसे ही जड़ परमात्मा से जड़ता की भावनावश जड़ता उदित होती है जैसे रेशम का कीड़ा अपने बंधन के लिए तंतुओं का लच्छा फैलाता है वैसे ही आत्मा अपने बंधन के लिए अपनी इच्छानुसार अचित चित्त की वासना की विचित्रता का विस्तार करता है हे ब्राह्मन जैसे रेशम का कीड़ा जाल की रचना कर अपने कठिन बंधन की स्वयं रचना करता है वैसे ही यह आत्मा अपनी इच्छा से अपनी अपने स्वरूप की विस्मृति की भावना कर अपने कठिन बंधन की सृष्टि करता है जैसे हाथी अपने बंधन स्तंभ से छुटकारा पाता है वैसे ही आत्मा अपनी इच्छा से अपने पूर्ण स्वरूप का अनुभव कर संसार से मुक्त होता है आत्मा सदा जैसी भावना करता है स्वयं वैसा हो जाता है और महान होता हुआ भी मन की शक्ति से वैसा पूर्ण हो जाता है जैसे वर्षा ऋतु का विपुल कोहरा संपूर्ण आकाश को अपने रूप में रंग देता है वैसे ही भावित शक्ति यानी वासना व्यापक आत्मा को एक क्षण में अपने रूप को प्राप्त कर देती है जैसे छह ऋतुओं में जो ऋतु जिस समय रहती है उस समय वृक्ष तन्मय हो जाता है वैसे ही जो शक्ति उदित होती है आत्मा शीघ्र तन्मय बन जाता है जो लोक में मोक्ष कहा जाता है वह परमात्मा का मोक्ष नहीं है और बंधन भी आत्मा का बंधन नहीं है न मालूम ये बंधन मोक्ष दृष्टिया लोक में कहाँ से टपकी अर्थात बंधन मोक्ष की कथा ही नहीं है वास्तव में न तो मोक्ष है और न बंधन है फिर भी यह आत्मा बंधन मोक्ष रूप विकारों से युक्त सा भ्रांति से प्रतीत होता है क्योंकि इसका नित्य पूर्ण परमात्मा रूप अनित्य अविद्या जनित भोक्ता भोग्य आदि भाव से तिरोहीत है बही मायामय जगत है इस अखंड आत्मा ने जब भी चित्त की कल्पना की उसी समय जैसे रेशम की कीड़ों को कीड़े को रेशम के तंतु लपेट लेते हैं वैसे ही इसको चित्त ने लपेट लिया यानी बांध दिया परस्पर मिलते जुलते रूप वाली सर्वथा विकल्पित आकार वाली ये करोड़ों करोड़ों मन की शक्तियां इस परमात्मा से ही उत्पन्न हुई है जैसे समुद्र से उत्पन्न हुई और समुद्र में ही विद्यमान तरंगे समुद्र से पृथक सी प्रतित होती है और जैसे चंद्रमा से आविर्भूत और चंद्रमा में स्थित किरणें चंद्रमा से पृथक सी स्थित रहती है वैसे ही ये मन की शक्ति रूप सृष्टियां परमात्मा से उत्पन्न है और उसी में स्थित है फिर भी पृथक सी प्रतीत होती है इस स्पंदमय विशाल परमात्मा रूप महासागर में जिसमें चैतन्य ही जल है और जिसका विशा, विशाल आकार है एवं एकमात्र चिद्र से जो सुशोभित होता है कोई स्थिर जीवनात्मक संविद संवित भेद ब्रह्मा विष्णु हुए हैं कोई रुद्रत्व को प्राप्त हुए हैं कोई कोई पुरुषत्व को प्राप्त हुए हैं और कोई देवत्व को प्राप्त हुए हैं महासागर में जल के बुद्धबुदों की तरह क्रूमी कीट पतंग सर्प गाय मच्छर अजगर आदि कोई जीव संबित इस चैतन्य रूपी महासागर में अत्यल्प समय के लिए स्फूरित होती है पर्वत के कुंजों में तथा समुद्र की तीर भूमि में वन में वृक्ष लता आदि के तुल्य चंचल कोई मनुष्य मृग गिध सियार आदि आदि रूप वाली जीव संवित कुछ समय के लिए आविर्भूत होती है इन जीव संविदों में किन्हीं की आयु बहुत लंबी है कोई बहुत थोड़े दिनों तक जीवित रहती है किन्हीं की शरीर कल्पना विशाल है किन्हीं का शरीर अत्यंत तुच्छ है इस संसार रूपी स्वप्न में कोई अपने चिस्तायित्व की भावना करती है कोई दृढ़ विकल्पों से मोहित होकर जगत को स्थित समझती है कुछ दीनता आदि दोषो के दोषो से आक्रांत होकर अपने जीवन की अत्यंत अल्पता की भावना करती है मैं दुबला हूँ अत्यंत दुखी हूँ और अत्यंत मूड हूँ इस तरह दुखों से परवश होकर कोई जीव स्थावरता को प्राप्त हुए है और कोई देवत्व को प्राप्त हुए है कोई पुरुषता पुरुशत, को प्राप्त हुए है और कोई मोह सागरता को प्राप्त हुए है सागर से उत्पन्न हुई लहरे के समान चंचल कुछ जीव जिनका की मनन दूसरा नाम है ब्रह्म रूपी सागर से उत्पन्न हुए है उनमें विशाल शरीर वाले कुछ तो सैकड़ो कुल्प तक जगत में रहते हैं और कुछ ज्ञान रूपी अमृत से पूर्ण होने के कारण चंद्रमा के तुल्य स्वच्छ होकर स्वरूप स्थिति रूप मोक्ष को प्राप्त होते है ग्यारहवा सर्ग समाप्त स्थिति प्रकरण बारहवा सर्ग समुद्र और तरंग के दृष्टांत से प्राप्त हुई आत्मा आत्मा विकारिता के वारण पूर्वक मोह से उत्पन्न हुई विचित्रता की विवरत रूपता का वर्णन काल ने कहा हे मुनिजी देव असुर और नर नर के आकार वाले ये जीव ब्रह्म रूपी सागर से अभिन्न है यही बात सत्य है इससे अतिरिक्त मिथ्या है हे ब्रह्म अपने विकल्प से कलंकित वे जीव देह में आत्मत्व की भ्रांति से हम ब्रह्म नहीं हैं। इस आंतरिक निश्चय द्वारा सोचनीय दशा को प्राप्त हुए हैं। यानी यद्यपि वे ब्रह्म रूपी सागर में स्थित है तथापि ब्रह्म से अपनी भिन्नता की यानी परिच्छिन्नता की भावना करते हुए नरक के तुल्य योनियो में घूमते है जो ये ब्रह्म संविद्रूपी जीव हैं, वे एकमात्र देहात्म भाव के पुनः पुनः अनुसंधान से कलंकित हैं, वही देहात्म भाव का अनुसंधान पाप और पुण्य की प्रवृत्तियों का बीज है देहात्म भाव के अनुसंधान से कलंकित होने पर भी उन जीवों को आप निर्विकार ब्रह्म ही जानिए हे मुनि जी। संकल्प रूपी इसी इस, इस कल्पना से ही जो कराल विविध कर्म रूपी कंजों के बीजो बीजों की मुट्ठी के तुल्य है जगत में विस्तीर्ण हुई है हुई ये शरीर रूपी लताओं की पंक्तियां स्थित है इधर उधर चलती फिरती है रोती और हसती है जैसे वायु अपने स्पंदनों द्वारा उल्लास को प्राप्त होती है और लीन हो जाती है वैसे ब्रह्मा से लेकर वृक्ष पर्यंत ये शरीर पंक्तियां भी उल्लास को प्राप्त होती है तिरोहित होती है मलान हो जाती है और हस्ती हैं। इनमें से कोई ये जीव अत्यंत निर्मल है इनमें से इनमें से कोई ये जीव अत्यंत निर्मल है जैसे की विष्णु हर आदि कोई ज्ञानाधिकार की योग्यता के पाने से अल्प मोह में स्थित है जैसे नाग मनुष्य और देवता आदि कोई अत्यंत मोह में स्थित है जैसे वृक्ष तृण आदि कोई अज्ञान से मोह युक्त होकर क्रूमी और कीड़ों की योनियों को प्राप्त हुए हैं। क्रूम कीटों क्रूमि कीटों में इष्ट और अनिष्ट में प्रवृत्ति और निवृत्ति की क्षमता होने से स्थावर योनियों के तुल्य अत्यंत मोह नहीं है यह भाव है कुछ जीव शास्त्र प्रतिकूल प्रवृत्ति से ब्रह्मरूपी महासागर की यानी मुक्ति से दूर बहाए जाते हैं उन्हें भूमि का प्राप्त नहीं होती है वे है सर्प वृक्ष आदि इस संसार में आने के क्रम से मनुष्य आदि भाव भाव को प्राप्त हुए कुछ जीव संसार में आने से उत्पन्न हुए परिश्रम की विश्रांति में हेतुभूत योग भूमिका के अस्तित्व को शास्त्र से सुनकर योग साधना में बार बार उन्मुख होकर भी काल रूपी बूढ़े चूहे से पीड़ित होते हैं। कुछ विष्णु ब्रह्मा हर आदि जीव ब्रह्म तत्व रूप मोहदी दद, से कुछ भेदक विशुद्ध ज्ञानोपाधि को पाकर कार्यों के साथ ब्रह्म महासागरता को प्राप्त हुए हैं यानी जीवन मुक्त हो गए हैं। अल्प मोह वाले कोई जीव जिसकी सीमा नहीं है ऐसे पूर्णता वाले उसी ब्रह्म रूपी महासमुद्र का समाधि से अवलंबन करके स्थित है कुछ जीव अवश्य भोगने योग्य जन्म समूहों से जिन्होंने करोड़ों करोड़ों जन्मों का भोग कर लिया है फिर भी मोक्ष की प्राप्ति न होने से वंध्य तथा अधिकारी देह की प्राप्ति से प्रकाश में भी राग आदि से अंधे होने के कारण तामसिक वृत्ति वाले होकर स्थित है कोई जीव ऊपर से नीचे गिरते हैं जैसे हाथ से बड़ा भारी फल गिरे कोई ऊपर से ऊपर से और अधिक ऊपर चढ़ते हैं और कोई नीचे से और नीचे गिरते हैं। बहुत प्रकार के सुख दुख देने वाले जन्मों की आकार रूप ज्ञान के बिना कभी क्षीण न होने वाली यह जीवता परम पद का स्मरण न करने से संसारिक संसारिता को प्राप्त हुई है जैसे भगवान विष्णु के स्मरण से गजेंद्र की पीड़ा नष्ट हुई थी वैसे ही परम पद के ज्ञान से वह नाश को प्राप्त होती है बारहवा सर्ग समाप्त स्थिति प्रकरण तेरहवा सर्ग मन की शक्तियों का वर्णन करके भ्रगु और काल का शुक्र के समीप में जाने के लिए उठना काल ने कहा हे भ्रृगु जी सागर में उत्पन्न हुई लहरों की भांति और बसंत ऋतु में उत्पन्न हुई विविध विचित्र लताओं के तुल्य इन जीव जातियों में जिन्होंने मन के मोह पर विजय पा ली है और लोक के लोक के ऊंच नीच विविध व्यवहार देख लिए हैं ऐसे जीवन मुक्त अतएव कृतकृत्य कुरत, यक्ष गंधर्व किन्नर जगत में भ्रमण करते हैं और उनसे अतिरिक्त जो चराचर प्राणी है वे काठ और दीवार के तुल्य मूड है पुनः पुनः जन्म मरण को प्राप्त होते हैं और दूसरे ख्षी, दूसरे क्षीर्ण साधन चतुष्टय से युक्त अज्ञानी ही शास्त्र विचार के अधिकारी है तत्वज्ञानी अधिकारी नहीं है लोक में जो लोग आत्मज्ञान के लिए जागरूक है उन प्राणियों की आत्म की सिद्धि की सिद्धि के लिए ज्ञानी महात्माओं द्वारा रचे गए शास्त्र इस संसार में विहार करते हैं गरजते हैं पापों का विनाश होने पर जिनका अंत करण शुद्ध हो गया है उन्हीं की निर्मल बुद्धि शास्त्र विचार में प्रवृत्त होती है जैसे सूर्य के आकाश में भ्रमण करने से रात्रि का अंधकार मिट जाता है, वैसे ही आध्यात्मिक सत शास्त्रों के विचार से मन रूपी मैल नष्ट हो जाता है क्षीणता को प्राप्त न होता हुआ मन मोह के लिए ही होता है न की सिद्धि के लिए वह कुहरे कुहरे के समान ढककर बेताल के समान नाचता है यानी कुहरा जैसे आकाश को आवृत्त कर देता है वैसे ही अक्षीयमान मन तत्व को आवृत्त कर देता है और जैसे बेताल नाच द्वारा विक्षेप करता है वैसे ही वह विक्षेप करता है मुनि जी, देहात्मता को प्राप्त हुए यानी देह में आत्मबुद्धि करने वाले सभी जीवों का सुख दुख आदि का भाजन मनोरूप शरीर ही है मांसमय शरीर उक्त सुख दुखादि का भाजन नहीं है जो यह मांस और हड्डियों का समूह रूप पांच भौतिक देह दिखाई देता है देती है यह एकमात्र मन की कल्पना है वह देह वास्तविक नहीं है हे मुनि जी, आपके पुत्र पुत्र ने मनोरूपी शरीर से जो कुछ किया उसी को वह प्राप्त हुआ इस विषय में हमारा तनिक भी अपराध नहीं है जो आदमी अपनी वासना से जो जो कर्म करता है वह वैसे ही उसको प्राप्त होता है उसमें अन्य किसी की कर्तुता नहीं है प्राणी अपनी केवल मनोवासना से यानी अनुसंधान मात्र से अपने मन में सोचे गए जिसका एक क्षण में निर्माण करता है कौन ऐसा भुवनों का अधिपति है जिसे उसे करने की सामर्थ्य है यानी लोकाधिपति हम लोग बड़े प्रयत्न से चिरकाल से भी उसे नहीं कर सकते हैं, इसीलिए भी हम लोगों का अपराध नहीं हो सकता जो सृष्टियां, जो नरकों के विस्तार और जो जन्म मरण की इच्छाएं हैं, वे सब मन के स्रण से हैं। वह मन का किंचित मात्र स्वरण भी दुखदायी है इस विषय में केवल शब्दों का श्रवण कर, कराने वाले बहुत कथन से क्या लाभ है भगवान आप उठिए वहां चले जहां पर आपका लड़का तपस्या में स्थित है स्वर्ग के सब भोगों को चित्त शरीर से एक क्षण में भोग कर तदुपरांत आकाश आदि के क्रम से भूमि में अवतीर्ण हुआ आपका पुत्र शुक, शुक्र चंद्रमा की किरणों के संबंध से औषधियों में प्रवेश कर अन्नादि के रूप से जन्म परंपरा को पाकर समंगा के तट पर तपस्वी बनकर बैठा है शुक्र का प्राणवायु चेतन शक्ति से सम्मूच्छित होकर निहार रूप से चंद्रमा की किरणों के साथ संपर्क होने से चंद्र किरण के तुल्य होकर धान द्वारा उसका फल चावल आदि होकर पुरुष में प्रविष्ट हो वीर्य बनकर स्त्री के गर्भ में स्थित हुआ यह कहकर जगत की स्थिति पर हंस रहे हंस हंस रहे भगवान काल ने हाथ फैलाकर अपने हाथ से भ्रभुजी को ऐसे पकड़ा जैसे सूर्य चंद्रमा को पकड़े क्षा भगवदीक्षारूप नियति की व्यवस्था बड़ी विचित्र है ऐसे धीरे धीरे कह रहे भगवान भ्रगु उदयाचल के सूर्य के तुल्य उठ खड़े हुए तमाल के वृक्षों के झुंड से युक्त मंदरा में एक ही साथ खड़े हुए वे दोनों तेज के निधान उस समय बादलों से युक्त निर्मल आकाश में विहार करने के लिए एक साथ उदित हुए पूर्ण चंद्र और सूर्य के समान सुशोभित हुए श्री वाल्मीकि जी ने कहा श्री जी के इतना कहने नहीं इतना कह चुकने पर दिवस बीत गया सूर्य भगवान अस्ताचल को चले गए ऋषियों की सभा महा को नमस्कार करके सायकाल की संध्या विधि आदि के लिए स्नानार्थ चली गई दूसरे दिन रात बीतने पर सूर्य के उदय होने के साथ फिर आ गई तेरह वा सर्ग स